श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 102 सौ दो श्री रामकृष्ण तथा ज्ञान योग सन्यासी तथा संचय पूर्ण ज्ञान तथा प्रेम के लक्षण श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में विराजमान हैं अपने कमरे में छोटी खाट पर पुरु की ओर मुख किए हुए बैठे हैं भक्तगण जमीन पर बैठे हैं आज कार्तिक की कृष्णा सप्तमी है 9 नवंबर अठारह दोपहर का समय है श्रीयुक्त मास्टर आए दूसरे भक्त भी धीरे धीरे आ रहे हैं श्रीयुक्त विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ कई ब्रह्म भक्त आए हुए हैं पुजारी राम चक्रवर्ती भी आए हैं क्रमशः महिमाचरण नारायण और किशोरी भी आए कुछ देर बाद और भी कई भक्त आए जाड़ा पढ़ने लगा है श्री राम कृष्ण को कुर्ते की ज़रूरत है मास्टर से ले आने के लिए कहा था वे नैन गिलाड के कुर्तों के सिवा एक और जीन का कुर्ता भी ले आए हैं परंतु इसके लिए श्री राम कृष्ण ने नहीं कहा था श्री राम कृष्ण मास्टर से तुम बल्कि इसे लेते जाओ तुम ही पहनना इसमें दोस्त नहीं है अच्छा तुमसे मैंने किस तरह के कुर्ते के लिए कहा था मास्टर जी आपने सादे कुर्तों की बात कही थी जीन का कुर्ता ले आने के लिए नहीं कहा था श्री राम तो जिन वाले को ही लौटा ले या विजय आदि से देखो द्वारका बाबू ने एक साल दिया था मारवाड़ी भक्तों ने भी एक लाया था पर मैंने नहीं लिया श्री रामकृष्ण और भी कहना चाहते थे उसी समय विजय बोल उठे विजय जी हाँ ठीक तो है जो कुछ चाहिए और जितना चाहिए उतना ही ले लिया जाता है किसी एक को तो देना ही होगा आदमी को छोड़ और देगा भी कौन श्री कृष्ण। देने वाले वही ईश्वर हैं सास ने कहा बहू सबकी सेवा करने के लिए आदमी है परंतु तुम्हारे पैर दबाने वाला कोई नहीं है कोई होता तो अच्छा होता बहू ने कहा माँ मेरे पैर भगवान दबाएंगे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है उसने भक्तिपूर्वक यह बात कही थी एक फ़कीर अकबर शाह के पास कुछ भेंट लेने गया था बादशाह उस समय नमाज पढ़ रहा था और कह रहा था अय खुदा मुझे दौलतमंद कर दे फ़कीर ने जब बादशाह की याचनाएँ सुनी तो उठकर वापस जाना चाह परंतु अकबर शाह ने उससे बैठने के लिए इशारा किया नमाज समाप्त होने पर उन्होंने पूछा तुम क्यों वापस जा रहे थे उसने कहा आप खुद ही याचना कर रहे हैं अय खुदा मुझे दौलतमंद कर दे इसलिए मैंने सोचा अगर मांगना ही है तो भिक्षुक से क्यों मांगू, खुदा से ही क्यों ना मांग लूँ विजय गया में मैंने एक साधु देखा था वे स्वयं कुछ प्रयत्न नहीं करते थे एक दिन इच्छा हुई भक्तों को खिलाऊं। देखा न जाने कहाँ से मैदा और घी आ गया फल भी आए श्री राम कृष्ण विजय आदि से साधुओं के तीन दर्जे हैं उत्तम मध्यम और अधम जो उत्तम है वे भोजन की खोज में नहीं फिरते मध्यम और अधम दंडियों की तरह के होते हैं मध्यम जो है वे नमोनारायण करके खड़े हो जाते हैं जो अधम है वे न देने पर झगड़ा करते हैं सब हंसे उत्तम श्रेणी के साधु अजगर वृत्ति के होते हैं उन्हें बैठे हुए ही आहार मिलता है अजगर हिलता डुलता नहीं एक छोकरा साधु था बाल ब्रह्मचारी वह कहीं भिक्षा लेने के लिए गया एक लड़की ने आकर भिक्षा दी उसके स्तन देख उसने सोचा इसकी छाती पर फोड़ा हुआ है जब उसने पूछा तो घर की पुरखिन ने आकर उससे समझाया इसके पेट में बच्चा होगा उसके पीने के लिए ईश्वर इनमें दूध भर दिया करेंगे इसीलिए पहले से इसका बंदोबस्त कर रखा है यह बात सुनकर उस साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ तब उसने कहा तो अब मुझे भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत है ईश्वर मेरे लिए भी भोजन तैयार कर दिया करेंगे कुछ भक्त मन में सोचते हैं कि तब तो हम लोग भी यदि चेष्टा न करें तो चल सकता है जिसके मन में यह है कि चेष्टा करनी चाहिए उसे चेष्टा करनी होगी विजय भक्तमाल में एक बड़ी अच्छी कहानी है श्री राम कुश्ण कहो जरा सुने तो विजय आप कहिए श्री राम कुश नहीं तुम ही कहो मुझे पूरी याद नहीं है पहले पहल सुनना चाहिए इसलिए मैं सुना करता था मेरी अब वह अवस्था नहीं है हनुमान ने कहा था वार तिथि नक्षत्र इतना सब मैं नहीं जानता मैं तो बस श्री रामचंद्र जी की चिंता किया करता हूँ